नंबर तीन विद्या से अमृत की उपलब्धि भागे ओ विद्या विद्या च यद्वेदोभ सविद्यामृत्यु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 एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है दोनों को जानता है जो अविद्या को भी और विद्या को भी वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को जान लेता बड़ी अनूठी कड़ी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 तो अविध्या से मृत्यु को पार कर लेना लेकिन अविध्या से अमृत ना मिलेगा सिर्फ मृत्यु पार होती रहेगी अविध्या से सिर्फ हम जी लेंगे लेकिन जीवन का सार नहीं मिलेगा मात्र जी लेंगे कहना चाहिए वेजिटेशन गुजर जाएंगे जिंदगी के रास्ते से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 उसे कोई डॉक्टर बचाने के लिए हकदार नहीं और अगर कोई डॉक्टर बचाता है तो वो उस व्यक्ति के मौलिक सिद्धांत पर जीवन के अधिकार पर हमला करता है क्योंकि खतरनाक है एक आदमी 150 साल का है अब 150 साल का आदमी शायद ही और जीना चाहे अगर बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो तो बात अलग नहीं तो 150 साल का आदमी अब चाहेगा कि विश्राम करे विदा हो जाए लेकिन डॉक्टर उसको चाहे तो अस्पतालों में उसे लटकाए रख सकते हैं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 उस व्यक्ति के भीतर डालने की व्यवस्था नहीं हमारी डालने की व्यवस्था बहुत आदम है एक बच्चे को सिखाते 20 साल लग जाते हैं तब कहीं उसको बीए करवा पाते हैं। कुछ फल नहीं होता 20 साल शिक्षा देने के बाद इतना ही हो पाता है कि हम कह सकते हैं यह आदमी अशिक्षित नहीं है बस इतना ही हो पाता कुछ खास हो नहीं पाता